जहा भावुकता ही सुंदर गीत काव्य के रूप में परिणत की जाती है गीत काव्य के छह गुण है के का उसके छह विशेष गुण हैं। पहला गुण है भावुकता गीत काव्य भावुक होता है उसमें किसी एक भाव दशा का वर्णन होता है और जरूरी नहीं कि उस भाव का पूर्ण वर्णन किया जाए उस भाव को आगे बढ़ाते बढ़ाते बीच में भी वो भाव रुक जाए और एक दूसरा भाव उसमें आ जाए जैसे एक आवर्त तालाब में उत्पन्न हुआ किसी ने कंकड़ डाला तो एक लहर उत्पन्न हुई और वो लहर जरूरी नहीं कि वो किनारे तक पूछे पहुंचे ही संपूर्ण रूप में उसका वर्णन किया जाए ऐसा भी जरूरत नहीं है लहर की भी किसी एक अंश को प्रस्तुत किया जा रहा है उसी भाव का दूसरा दूसरी लहर और उत्पन्न हो सकती है फिर तीसरी आय पहले को धक्का दे और इस तरह से कई कविताओं में कई गीतों में वो काव्य कहीं पूरा होता है तो गीत काव्य की पहली विशेषता है भावुकता दूसरी गीत काव्य की विशेषता है जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है आत्माभिव्यक्ति उसमें मैं की भाषा में मैं ऐसा समझती हूं मैं ऐसा कह रही हूं अपने अनुभव को और अपने व्यक्तित्व को भी उसमें प्रकट किया जाए तो यह आत्माभिव्यक्ति जरूरी नहीं कि किसी काव्य में हो किसी सामान्य काव्य में हो तो प्रबंध काव्य में आत्मा आत्माभिव्यक्ति कहीं छिपी हुई होती है जबकि गीत काव्य में आत्माभिव्यक्ति मेरी ये दशा है मेरा अपना कवि का अपना व्यक्तित्व उस वक्ता का अपना व्यक्तित्व वह प्रकट होता है तो भावुकता आत्मा व्यक्ति तीसरी जो विशेषता है वह है संक्षिप्तता अभी संक्षिप्त के विषय में बताया था कि जरूरी नहीं कि कोई काव्य कोई गीत किसी भाव को संपूर्ण रूप से चित्रित कर दे वह कुछ दूर चलता है और वहां लुप्त भी हो जाए और दूसरा भाव आकर के उसे पहले से पहले भाव की अपेक्षा धक्का भी देता है इसी तरह से गीत काव्य में प्राय एक ही भाव अनेक अनेक गीतों के माध्यम से प्रकट होता है ऊपर से देखने में कोई यह समझेगा कि पुनरुक्ति है जैसा पहला कहा गया है उसी बात को शब्दों को बदल करके प्रस्तुत किया जा रहा है परंतु तो वहां भाव की कहीं ना कहीं अधिकता होती तो संक्षिप्तता गीत काव्य की चौथी जो विशेषता है वो चौथी विशेषता उसमें भावुकता और सरलता होती है उसमें ज्यादा कठिन और पांडित्य उसको दिखाने की प्रधानता नहीं है उसमें अपने हृदय को अभिव्यक्त करने की विशेषता होती है इसलिए गीत का भी सीधा हृदय को छूता है ये चौथी विशेषता के उसमें अपने भावों की सीधी सीधी अभिव्यक्ति तो भावुकता आत्माभिव्यक्ति संक्षिप्तता, भावों को सीधा सीधा बिना अलंकरण के प्रस्तुत करने का प्रयास बिंब उसमें हो जाते पांचवी विशेषता उसमें कला पक्ष पूरा रहता है बिंब पूरा रहता है और छठी जो विशेषता है गीत गीतकाव्य की वो है संगीत उसे किसी छंद की बंधन में न बांध करके उसे पद के रूप में संगीत गायन के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है तो गीत काव्य में छंद का बंधन न होकर के छंद तो है ही है परंतु तो जो प्रचलित छंद है उनका बंधन न होकर के उसमें राग की गायन की प्रधानता होती है तो जिसमें छह गुण विद्यमान हो उनको गीत काव्य कहते हैं दोबारा दोहरा दें भावुकता आत्माभिव्यक्ति संक्षिप्तता अपने भावों को सीधे सीधे प्रस्तुत करने का प्रयास और कलात्मकता साथ के साथ में संक्षिप्त एक संगीतात्मकता ये छह गुण जिसमें विद्यमान हो वो गीत का तो श्रीमद महाप्रभु भी श्लोके अर्थ कौरे प्रभु प्रलाप करिया प्रलाप करके श्लोक जो है उनके अर्थ को श्रीमद महाप्रभु प्रकट करते हैं श्लोक के अर्थ को प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं इस प्रकार गीत काव्य में जितनी आत्मा आत्माभिव्यक्ति होती है माने जो प्रबंध काव्य है उस प्रबंध काव्य में तो कभी बधा रहता है प्रबंध के साथ में जो कथानक है उस कथानक के साथ में बधा रहता है गीत काव्य में कथानक का बंधन नहीं है इसलिए उसमें अपने भावों को अत्यंत अत्यंत स्पष्ट रूप से कहीं प्रकट किया जा सकता है माते नाना भावे रात्रि होइला इसी प्रकार अनेक अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं और एक भाव के किसी एक पक्ष को उसी भाव के किसी दूसरे पक्ष को उसी भाव के किसी तीसरे पक्ष को, तीसरे पक्ष को एक ही जो भाव दशा है उस भाव की अनेक अनेक पक्षों को गीत काव्य में श्रीमंद महाप्रभु प्रकट करते हैं और अर्ध रात्रि हो गई गोसाई ने शयन कराई समय श्री स्वरूप दामोदर ने और श्री रायरामन जी ने महाप्रभु को फिर जबरदस्ती शयन कराया बहुत देर हो गई अब अब आप, आप, आप, आप सो जाओ सो जाओ ऐसा कहकर के महाप्रभु को जबरदस्ती शयन कराया और तब स्वरूप और राय दोनों के दोनों अपने घर गए श्री राय पास में ही है घर पास में है ज्यादा दूर नहीं है तो राय अपने घर में गए और श्री स्वरूप दामोदर अपनी गुफा में अपनी कुटिया में वहां गए वहां जाकर के गम श्री स्वरूप दामोदर वहां गए गंभीर द्वारे गोविंद कौरिल शयन महाप्रभु जिस कोठरी में सोते हैं उस गंभीरा के द्वार पर श्री गोविंद शयन कर रहे हैं सब रात्रि प्रभु करे उच्च संकीर्तन और श्री महाप्रभु पूरी रात्रि में उच्च स्वर में संकीर्तन कर रहे हैं संकीर्तन की जो ध्वनि है वे संबोधनात्मक होने के कारण उनमें व्याकुलता अधिक प्रकट होती है जबकि मंत्र उनमें व्याकुलता नहीं होती है उनमें समर्पण होता है इसलिए संकीर्तन में प्राय संबोधनात्मक जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है और मंत्र में बीज मंत्र लगा करके चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्वाहा या नमः करते हुए अपने संबंध को स्थापित किया जाता है इसलिए संकीर्तन में प्राय नाम ध्वनि उनकी ही प्रधानता है और नाम ध्वनि में जैसी व्याकुलता हे कृष्ण हरे हे हरि कहाँ हो हे कृष्ण कहा हो हे राम कहा हो अब वहां पर रामायण स्वाह कह करके नहीं कहा गया रामायण स्वाह में चतुर्थी जोड़ करके मैं अपनी सब वस्तु में तुम्हें समर्पित कर रहा हूं ये भाव प्रकट किया जाता है मंत्र में परंतु संकीर्तन में हे राम हे कृष्ण हे हरि कहाँ हो यह संबोधन में पुकार होती है तो श्रीमद महाप्रभु उच्च स्वर में संकीर्तन कर रहे हैं पुकार रहे हैं आचंबिते सुने प्रभु कृष्ण वेणुगान एकाएक श्री प्रभु ने वेणुगान को सुना ऐसा लगा श्री कृष्ण को श्री महाप्रभु को कि श्याम सुंदर बंशी बजा करके मुझे बुला रहे तो आचंबिते सुनी प्रभु कृष्ण वेणुगान श्री कृष्ण के वेणुगान को सुना महाप्रभु ने और जैसे मुझे बुलाया जा रहा है भावावेश प्रभु कहा प्रयाण कहा बजी कहां बजी ऐसा मन में विचार करते हुए श्री महाप्रभु भावावेश में उस और प्रयान कर रहे हैं उस ओर चल दिए तीन द्वारे कपाट तेछे आछे तौल तो लगिया तीन दरवाजे हैं तीनों दरवाजे तीन परकोटा हैं तीन परकोटा में अच्छी तरह से केवाल बंद हैं और भावा वैसे प्रभु गेला साकल भी लगी हुई है परंतु महाप्रभु कब साकल खोल करके या बाहर से भी साकल लगी होंगी तो कैसे जाने महाप्रभु सारे बंधनों को छोड़ करके उस समय चले गए और बिल्कुल वही दशा हो रही है पावार माणा पति भी पितृवि भ्रातृब भी, भी गोविंदा प्रतात्मानो नंद जैसे किसी के रोकने से नहीं रुकी ब्रजगोपी का माना पति पति? पति भी, सबसे पहले रोकेंगे कौन पती। पती के रोकने पर भी नहीं रुकी तब दोबारा रोकने के लिए कौन आएगा ताबारे माणा पति भी। पित्र भी पिता आएंगे फिर तो पिता के रोकने से भी नहीं मानेंगे तो मां का सबसे ज्यादा बेटी के ऊपर अधिकार है वो है इसलिए पति भी पित्र पित्र भी पित्री करके माता पिता और माता पिता के बाद में भ्रातृ तब भाइयों ने समझाने का प्रयत्न किया तब जाकर बंधुओं का नंबर आया तो क्रम से जो संबंध है उन संबंध की और अधिकार की गाढ़ता यहां दिखाई गई सबसे पहले जो अधिकार है उसकी गाढ़ता पति में फिर पिता में फिर भाइयों में फिर बंधुओं में यह का दिखाई तो श्रीमत महाप्रभु भी जैसे सारे दरवाजों को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं किसी की बात नहीं मान रहे हैं पति को भी धक्का देकर के पति की भी आज्ञा को न मान करके माता पिता इनकी आज्ञा भाई की आज्ञा बंधुओं की आज्ञा को भी न मान करके श्री श्याम के पास में जैसे गोपी पहुंच गई ऐसे ही यहां पर श्रीमद महाप्रभु भावावेश में बाहर निकल गए सिंह द्वारे दक्षिण तेलंगा गि सिंह द्वार के दक्षिण भाग में कुछ तेलगु देश की तेलंगा गाय खड़ी हुई हैं महाप्रभु ये अचिंत शक्ति से बंद दरवाजे होते हुए भी बाहर निकल गए वहां पर तेलंगा गावीगण तेलंगा गाय खड़ी हुई हैं। तहा आए पढ़ुआ प्रभु अचेतन और वहां जाकर के श्री प्रभु अचेतन होकर के पड़ गए गैयाओं के बीच में अचेतन होकर के पड़ गए हैं जैसे श्री कृष्ण के टेढ़े वचनों को सुनकर के गोपी एकदम अचित हो जाती हैं ऐसे यहां पर भी श्याम सुंदर के बीरनाथ को सुना और श्याम सुंदर से मिलने के लिए पहुंचे और श्री श्याम सुंदर कभी प्रहस कर रहे हैं तो प्रहस करने में उन परस वचनों को सुनकर के प्यारे के कुप्यारे वचन सुन करके जैसे गोपी मूर्छित हो गई ऐसे यहां पर भी मूर्छित एक बार हो गए हैं ये गोविंद महाप्रभु शब्द ना पाया अब श्री गोविंद जो गंभीरा के दरवाजे पर सो रहे हैं उन्होंने शब्द नहीं पाया महाप्रभु की कोई खटर पटर या महाप्रभु जो संगीत कर रहे थे गायन कर रहे थे संकीर्तन कर रहे थे संकीर्तन का शब्द नहीं पा रहे हैं स्वरूप बोलाइला कापाट खोलिया और उस समय स्वरूप को बुला करके श्रीमद महाप्रभु ने महाप्रभु के कव कवाड़ को गंभीरा के कबाड़ को इन्होंने खोला अकेले तो हिम्मत नहीं हो रही है कि महाप्रभु डांटे और महाप्रभु शयन कर रहे हैं तो महाप्रभु अकेले ही शयन करते हैं और सब बाहर हैं। दरवाजे के ऊपर गोविंद बैठे हुए हैं। तो गोविंद ने स्वरूप को बुलाया और कपाट खोला तभी स्वरूप गोसाई संगे लइया भक्तगण दिवटी ज्वालिया को प्रभुर अन्वेषण उस समय गोसाई के संग में जितने भी भक्तगण हैं, उन्होंने कहा पहले दिया तो जलाओ दिया तो जलाओ तो हर बड़ा आठ में सबने दीपक जोड़ा और दियोटी ज्वालिया कहे प्रभुर अन्वेषण छोटी सी तो कुटिया ही है महाप्रभु की तो उसमें सब प्रभु का अन्वेषण कर रहे हैं प्रभु कहाँ गई कहाँ गई गंभीर में भीतर सब जो देख रहे हैं गंभीर में भीतर भी नहीं मिले तब बाहर चारों ओर देख रहे हैं तो अम्बेशिया सिंह द्वारे सब इधर उधर देखते देखते कहा गए महाप्रभु कहा जाते रहते हैं तो महाप्रभु के प्राय दर्शन करने के लिए जाते हैं और तो कहीं महाप्रभु जाते नहीं या समुद्र स्नान करने के लिए जाते हैं कभी तीन जगह महाप्रभु के या तो जगन्नाथ मंदिर या समुद्र स्नान या फिर हरदास ठाकुर की समाधि तीन जगह जाते हैं और तो कहीं प्राय जाते नहीं है तो उस समय सब इधर उधर अन्वेषण कर रहे हैं सिंह द्वार पर गए गावी मध्य पाइला गायों के बीच में श्री महाप्रभु मूर्छित हुए पड़े हुए हैं अचेतन पड़ी कुष्मांड फल श्रीम महाप्रभु गुड़ी मुड़ी होकर के उस समय अचे, अचेतन होकर के पड़े हुए हैं जैसे कोई बल्ला बड़ा कोल्हा हो कुष्मांड फल हो ऐसे किसी कुष्मंड फल के समान श्रीमंद महाप्रभु वहां गोलाकार हो करके पड़े हुए हैं माने सिमटे हुए जैसे अत्यंत अत्यंत भय में कोई व्यक्ति सिमट जाता है कूर्मा ये अब कूर्माकार का वर्णन पहले अः दीर्घ आकार का वर्णन किया था दीर्घ दशा अब श्रीमंद महाप्रभु की कूर्म दशा हो गई है पेटे भीतर हस्तपद महाप्रभु के हाथ पैर बेसब पेट के भीतर ही समा गए हैं कूर्मेर आकार कूर्म का आकार महाप्रभु को हो गया है और मुखे फेन पुलकांग ने अश्वधार मुख में झाग आ रहे हैं रोमांच हो रहे हैं नेत्र में अश्रु की धारा प्रकट हो रही है तो जहां अत्यंत अत्यंत उत्सुकता प्रकट होती है जैसे प्यारे का आलिंगन करने के लिए वहां पर दीर्घ भाव प्रकट हो जाए और कूर्म भाव का मतलब है अत्यंत अत्यंत भय की और असमर्थता में कितनी असमर्थ हूं इस दीनता की स्थिति में महाप्रभु के अंग महाप्रभु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो कूर्व भाव में कहीं भय नामक संकोच नामक कि मैं प्रभु के लायक नहीं हूं कहा मैं ये कहीं दीनता का भाव होता है तो महाप्रभु में कूर्म दशा हो जाती है और जब उत्सुकता में हर हाँ प्यारे तुझको तेरा आलिंगन कर लू ये भाव आने पर शरीर में एकदम विस्तार की दशा हो जाती है और हाथ तीन तीन हाथ के लंबे हो जाते हैं तो इतना विस्तार जो है वो विस्तार उत्पन्न हो जाए तो यहां पर ऐसे ही महाप्रभु अचेत होकर के पड़े हैं और हाथ पैर पेट में घुसे हुए हैं मुंह से झाग निकल रहा है तो पेटेर भीतर हस्तपद कूर्मेर आकार मुखे पुलकांग नेत्र अश्वधार हे प्यारे कब इस दीन हीन को अपनाओगे दास्या कृपणाया में दासी हूं कृपण हूं ऐसा भाव धारण करते हुए श्रीमंत्र महाप्रभु में कूर्म दशा हो रही है नेत्रों में अशुधारा प्रवाहित हो रही है अचेतन पढ़ी आचे ये कुष्मांड फल महाप्रभु कूष्माण्ड फल के समान एक कुमड़े के समान आप कोले के समान महाप्रभु अचेतन होकर के पड़े हुए हैं बाहरे जड़मा अंतरे आनंद विभल बाहर जड़मा है जड़ दशा है और भीतर अपूर्व से आनंद महाप्रभु के विराजमान है अंतरे आनंद विभल भीतर अपूर्व आनंद है गावी सम चौदगे सुखे प्रभुर अंग गैया उस चारों ओर से घेर करके चौदगे चारों दिशाओं से घेर करके गावी सब सारी गाय सुखे प्रभुर अंग महाप्रभु के अंग को सुन रही हैं और अत्यंत अत्यंत बात्सल्य महाप्रभु के प्रति प्रकट कर रही हैं गाय दूरे कहले नहीं छाड़े महाप्रभुर संग श्री स्वरूप दाम्बर अन्य जितने भी लोग ढूंढने के लिए आए थे वे गायों को दूर हटाना चाहते हैं हट हट जगह छोड़ जगह छोड़ परंतु तो गाय महाप्रभु के संग को नहीं छोड़ रही हैं अनेक ना चेतन उस समय सब ने अनेक महाप्रभु को हिला करके बहुत हिलाया डुलाया अनेक पंत महाप्रभु को चेतनता नहीं आई प्रभु ने उठाया घरे भक्त भक्तधन उस समय सब लोग पोटली बने हुए महाप्रभु को उठा करके हाथ में और घर लेकर के आए घर गर में घरे आने भक्तगण महाप्रभु को वैसे ही पोटली के रूप में जो सुखड़े हुए हैं कूर्म आकार में विराजमान हैं घर लेकर के आए और उच्च कौरी श्रवण कौरे कृष्ण संकीर्तन और सब जोर जोर से उस समय कृष्ण संकीर्तन करने लगे श्री हरे कृष्ण ऐसा कहकर के सब आनंद पूर्वक संकीर्तन कर रहे हैं अनेक क्षण महाप्रभु पायल चेतन महाप्रभु ने तो बहुत देर बाद श्रीमद महाप्रभु चेतन होकर के विराजमान हुए महाप्रभु कभी कभी हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हैं प्राय अनेक अनेक अने जगह केवल कृष्ण नाम का संकीर्तन कर राम राघव राम राघव राम राघव पायीमान तो महाप्रभु के संकीर्तन की अनेक ध्वनि है ख्ष्ण, मुख्य रूप से कभी तो हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन है परंतु तो हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन प्राय संकीर्तन में भी संख्या पूर्वक है परंतु तो अन्य जो हैं राम राघव राम राघव ये संकीर्तन शिव महाप्रभु के प्राय संकीर्तन है तो दोनों ही दोनों ही संभव है परंतु मुख्य रूप से कहीं कृष्ण नाम का संकीर्तन हरे नम केशवाय नम ये महाप्रभु के कई प्राय विकलता में प्यारे का नाम ग्रहण करने वाले संकीर्तन उस समय हो रहे हैं भक्तगण भी उस समय हरे कृष्ण मंत्र यहां तो हरे कृष्ण मंत्र का ही संकीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु अनेक कौरे यत्न ना हो चेतन जब चेतन नहीं हुए तो उच्च कौरे श्रवणे कौरे कृष्ण संकीर्तन अनेक क्षण महाप्रभु पायल चेतन श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करने पर भक्तों को उस समय चेतना की प्राप्ति हुई चेतने पायले हस्तपद बाहर आयल जब चेतन आए तो महाप्रभु के हाथ पैर जो घुस गए थे भीतर वे हाथ पैर बाहर निकले धीरे धीरे वे प्रकट होते हुए चले जा रहे जैसे कछुआ अपने पैरों को हाथों को छुपा लेता है ऐसे ही महाप्रभु के शरीर में मुख्य शरीर में कोष्ठ में वे समा गए अब बाहर आए पूर्वत यथा योग्य शरीर हो और श्री महाप्रभु का शरीर पूर्ववत अनुपात में हो गया जितना शरीर है उसके हिसाब से हाथ पैर जो अनुपात है उस अनुपात में महाप्रभु का शरीर हो गया उठिया बसैया महाप्रभु उठ करके बैठ गए चाहे इति ऊती चारों ओर देख रहे हैं कहा है कहा है स्वरूप कहे तुम्हें आमा आनिले कि और श्री महाप्रभु स्वरूप से कह रहे हैं कि अरे स्वरूप तुम्हें आमा आने ले लें कि तुम मुझे यहां कहा ले आई तुम्हें आमा आने ले कौती तुम मुझे यहां कहा ले आई बेड़ो शब्द सुनी आमी गिलयंग वृंदावन अब यहाँ पर शब्द की बात चल रही है अभी तक जो पिछला था, उसमें श्री महाप्रभु की गंध की और रस की बात थी महाप्रसाद का आस्वादन और महाप्रसाद की गंध श्री राधा रानी जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका आस्वादन करती हैं तो रूप रूप का वर्णन और शब्द और गंध नहीं गंध हाँ शब्द और गंध वेणुनाथ का शब्द अब यहां शब्द का वर्णन है गंध का और रस का ये रूप रस और गंध इनका वर्णन हो गया अब इस परिच्छेद में श्रीमद महाप्रभु जैसे कृष्ण के स्वर का आस्वादन लेते हैं उस स्वर के आस्वादन का वर्णन किया जा रहा है और उसमें श्रीमद महाप्रभु में जैसे माध हो रहा है उस माध को शब्द को सुन के महाप्रभु का देश काल पात्र इन तीनों का विचार खंडित हो जाना और अपने भाव को बिना इस बात की परवाह करते हुए कि कौन देश है कौन काल है कौन व्यक्ति सुन रहा है जहां अपनी बात को प्रकट करते हैं इसी का नाम है उन्माद देश काल पात्र से नियंत्रित होकर के कोई बात कही जाए तो वो है स्वस्थ दशा और देश काल पात्र के नियंत्रण से मुक्त होकर के कोई बात कही जाए उसी का नाम है उन्माद दशा शिव महाप्रभु में उन्माद दशा प्रकट हो रही है अब शब्द से उन्माद उत्पन्न हो रहा है यह दिखा रहे कि बेणु शब्द सुनिंग हमें गेला वृंदावन आह वेणुनाथ को सुनकर कि मैं वृंदावन गया गई थी देख गोष्ठ बेणु बजाये ब्रिजेंद्र नंदन और वहां श्री श्याम सुंदर को देख रही थी कि श्री श्याम सुंदर ब्रिजेंद्र नंदन वे बेणू बजा रहे हैं वहां पर मैंने देखा श्याम सुंदर बेणू बजा रहे हैं संकेत बेणू ना दे राधा आने धौर श्री श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी को पहले संकेत दिया होगा सो आज संकेत करके उसी संकेत स्थल में आप बेणू बजा रहे हैं श्री श्याम सुंदर जब ग... या लौट चरा करके गाय चरा करके लौटे श्री प्रिया अपने गवाक्ष में बैठी हुई हैं चित्र सारी अटारी में बैठी हुई हैं और अटारी से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन कर रही है श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि प्रिय कब दर्शन दोगी और श्री प्रिया ने अपने हाथ में जो लीला कमल ले रखा है खिला हुआ कमल उस खिले हुए कमल को ही नीचे से बंद करती हुई समेटती हुई और उसके पंखुड़ियों को वापस बंद करती हुई शिवप्रिया दिखा रही हैं और इतने में संकेत कर रही हैं कि जब सूर्यास्त होगा कमल बंद हो जाएंगे उस समय मैं कमल कुंज में आपको मिलूंगी ये संकेत कर दिया प्रिया ने जैसे तो संकेत बेणु नादे जहां संकेत किया था श्री श्याम सुंदर वही यमुना पुलिन के निकट जो संकेत कुंज है उस संकेत कुंज में जैसे पहुंच रहे हैं कमल कुंज वहां पर पहुंच रहे हैं तो संकेत वेणुनाद राधा आनी कुंज घोरे श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया को कुंज घर में पधराया उस कमल कुंज के भवन में ही पधराया प्रार्थना करके वेणुनाद में और वो वेणुनाद ऐसा जग कलम बाम दशा मनोहरम केवल प्रियाओं को ही के मन को हरण करने वाला है वेणुनाथ यदि किसी ने एक तो सुना ही नहीं केवल गोपियों ने सुना उस वेणुनाथ की विशेषता है यदि किसी ने सुना भी तो वो उस वेणुनाथ के अर्थ को नहीं समझ रहा है कोई ये विचार कर रहा है कि जाने कौन बजा रहा है कहां बजा रहा है बजे नहीं होगी कहीं बेणु तो अन्य गोपों ने सुनी भी ब्रिजवासियों ने सुनी भी परंतु उन्होंने उनका मन आकर्षित नहीं हुआ केवल बाम दशा मनोहर केवल गोपियों को मनोहर चित्त को हारने वाला ये बेण है यदि सारे ब्रिजवासी उस बेड़ को सुन लेते या सुन करके भी ये पहचान जाते कि कृष्ण का बीड़ है उस बीड़ को सुन के कृष्ण के बेणुनाथ को सुनकर के ये पहचान जाते कि सुंदर इस समय यमुना पुलिन में हैं तो खलबली मच जाती पूरे में कि के समय कन्हैया जंगल में कैसे पहुंच गया यमुना पुलिन पर कैसे पहुंच गया तो सबको चिंता हो जाती परंतु तो ये बेणुनाथ न तो औरों ने सुना यही तो उसमें आकर्षण नहीं सुना है ये भी नहीं जाना कि वेणुनाथ कहाँ से बज रहा है कहीं से बज रहा होगा तो न देश का पता है न काल का पता है उस समय कौन बजा रहा है और न उस समय बजाने वाले का पता है तो देश और पात्र इन दोनों का पता नहीं है और उसमें क्या कहा जा रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है वेणुनाथ का ये भी किसी ने नहीं जाना जगह कलम वाम दिशा मनोहरम ब्रज गोपी का मन रूपी संपत्ति का धैर्य विवेक लज्जा रूपी महारत्न का हरण करने के लिए श्याम सुंदर ने उस वेणुनाथ को बजाया और गोपियों के चित्त को जैसे वेणुनाद रूपी उस पट्टी शिष्य ने हरण किया क्योंकि चोरों का जो सरदार है वो स्वयं चोरी करने नहीं जाता है वो अपने चेला चाटियों को भेजता है अपने शागिदों को भेजता है So, आज चोर चक्रवर्ती श्री श्याम सुंदर स्वयं तो आ, चोरी करने गई नहीं गोपियों के हृदय की आपने अपने किसी पट्ट शिष्य को गोपियों के हृदय के धैर्य विवेक को हरण करने के लिए भेजा ये चोर भी मुहूर्त देख करके चला चोरों को मंत्र पता होता है किसी को मोहित करने के सम्मोहन इत्यादि के मंत्र होते हैं और वे मंत्र पुर्दोष काल में जितना काम करते हैं उतना दोपहर काम नहीं करते हैं दिन में काम नहीं करते हैं तो प्रदोष काल में सुंदर मुहूर्त देख करके ये चोर गोपियों के चित्त को चोराने के लिए चला और गोपियों के जो द्वार हैं, भवनों के उस मुक्ष द्वार से इसने प्रवेश नहीं किया बल्कि पक्ष द्वार से बगल के दरवाजे से यह छिप करके गोपियों के अंतपुर में पहुंच गया वहां पर भी कोषागार में ये सीधे सीधे मुखद्वार से इसने प्रवेश नहीं किया बल्कि पक्ष द्वार से बगल के कानों से खिड़की से कूद करके ये कहीं कूद फाद करके गोपियों के हृदय रूपी कोषागार में पहुंच गया और वहां पर धैर्य विवेक और लज्जा ये तीन विशेष रूप से महाध महारत्न इन महारत्नों को इसने चुरा लिया तो जगो कलम बाम दशा मनोहर ृषम बीतम तदनंग वर्धनम ये जो श्याम सुंदर का वेणुनाद है ये वेणुनाद कैसा है अनंगवर्धनम अनंगात वृद्धि यश्य कामदेव के कारण जिसकी वृद्धि है अनंगवर्धनम अनंग से जो बढ़ा हुआ है अथवा अनंगवर्धनम जो कामदेव को प्रियाओं के हृदय में बढ़ाने वाला है और अनंगस्य वर्धनम श्री श्याम सुंदर की भी उत्सुकता को बढ़ाने वाला तो तीन तरीके से अर्थ किया श्याम सुंदर के अनंग को बढ़ाने वाला गोपियों के अनंग को बढ़ाने वाला अनंग से वर्धित होने वाला प्रेम के कारण वर्धित होने वाला अनंग को बढ़ाने वाला ये दोनों अर्थ अनंग को बढ़ाने वाला अनंग से वर्धित होने वाला अनंग वर्धनम वो जो बेड़नाद है वो बेड़ सामने प्रकट हुआ तो ंगवर्धनम विजय स्त्रिय कृष्ण गृहित मानसा उस समय जैसे कोई चोर बटुआ छीन करके भागे तो उसके पीछे भागा जाता है ऐसे ही वृज की जो स्त्रियां हैं वे कृष्ण गृहित मानसा वे कितबाजी कितबाजी कहती हुई श्याम सुंदर के पीछे ही दौड़ी हैं उस वेणो के पीछे जहां से वेणो आ रहा था उस संकेत कुंजी की ओर दौड़ करके गई हैं और देख रही हैं कृष्ण गीत मानसा कि हमारा बटुआ तो चोर के श्रोमणी श्याम सुंदर के हाथ में है हमारे मन हमारे रत्न श्याम सुंदर के हाथ में देख लिए अब श्याम सुंदर को छोड़ेंगे कैसे श्याम सुंदर के हाथ में है मुद्दा मिल गया है कह रही है हमारी चित्त को चोराने वाले तुम ही हो और ये हमारा ही रत्न है हृदय रूपी लज्जा रूपी रत्न है आज अन्य लक्षित उद्यमा श्री सखी पहले पहुंच गए यदि प्रियाओं के साथ में स्वामियों के साथ में सुखदेव जी दौड़ते या अपने स्थान पर ही बैठे रहते तो कह रहे हैं गोपी ये गई ये गई परंतु यहां पर गई ये नहीं कह रहे हैं आई ये आई ये आई, ये आई। इसका मतलब है कि सुखदेव जी वहां पर पहले इसे प्रस्तुत थे मौजूद थे आज अगनु जगमू नहीं कहा आज जगमू गोपी आ रही है इसका मतलब है शुक्र वहां पर उपस्थित हैं अन्योन्द्यमा सदा ये युद्ध में दौड़ती हैं परंतु आज युद्ध में नहीं है अन्योन्या असंक्षितोद्यमा कोई दूसरी क्या कर रही है इसकी परवाह नहीं है अकेली ही दौड़ी हुई चली जा रही है नहीं तो बिना यूथ के बिना सहयोगी के ये कार्य नहीं करती है परंतु तो आज बिना किसी की परवाह किए हुए कौन चल रही है कौन नहीं चल रही है ये तो पहले अपने हृदय रूपी उस रत्न को संभालने के लिए दौड़ करके श्याम सुंदर के पास में आई सहित कांत आज कांत ने इनको खींच लिया और इनके द्वारा जो लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना उसमें कारण है कि इन गोपियों ने लोकवेद की मर्यादा क्यों त्यागी? इसका कारण है कांता श्याम सुंदर का गुण श्याम सुंदर परम आकर्षक कृष्ण गुण से आकर्षक गुण से युक्त होकर के विराजमान है इसलिए गई तो यह श्याम सुंदर की महिमा है कि इन पतिव्रताओं के भी लोकवेद की मर्यादा को बेछोड़ा देते कांता जब लोल कुंडला उसमें कुंडल हल रहे हैं जैसे घर में यदि कोई बार हो जाए छीना झपटी उठाई गिरा पा हो जाए तो जैसे छोटे छोटे बालक रोने लगते हैं कांपने लगते हैं इसी प्रकार जबलोल कुंडला इन गोपियों के कुंडल वे भय से कांप रहे हैं, जैसे चोरी हो जाने पर छोटे छोटे बालक रोने लगते हैं सबको व्याकुल देख करके ऐसे ही कुंडल कांप रहे हैं मानो कुंडल कह रहे हैं कि जब अंतपुर के भीतर हृदय रूपी कोषागार में चेस्ट हाउस में रखा हुआ रत्न भी सुरक्षित नहीं है तो हम तो बाहर हैं मिलन के समय ये कुंडल तो कहीं गिरेंगे ही कान से मिलन के समय मिलन के समय ये चूड़िया ये तो मुरकेंगी ही ये स्थित नहीं रहेंगी तो आभूषण जो कपड़े हैं वो कपड़े हैं कि जब हृदय में रखे हुए लज्जा विवेक धैर्य रूपी रत्न भी सुरक्षित नहीं है तो जो आभूषण बाहर है वे तो मिलन में कहीं ना कहीं कांपेंगे ही इसलिए जब लोल कुंडला जो कुंडल है वे तो आज उस को श्रवण करके हम, गीतं, तद नंग गीतं में छह विशेषता श्याम सुंदर ने जो गीत गाया जिसमें कहीं भावुकता है आत्माभिव्यक्ति है संक्षिप्त है जिसमें कलात्मकता है जिसमें कहीं सीधे सीधे हृदय के भाव को कहने की प्रधानता है, अपनी चमत्कार को दिखाने की प्रधानता नहीं है और जिसमें संगीतात्मकता है ये गुण जिसमें विद्यमान ऐसे कोई गीत उनको ने, जब में गाया, तो अनंग, अनंग से बड़े हुए अनंग को बढ़ाने वाले अपने अनंग से जो स्वयं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है ऐसे उस गीत को सुना तमन स्त्री है स्त्री का तात्पर्य है कृष्ण सुखार्थ ही इनका एकमात्र लक्ष्य है ये घर में बैठने वाली असूर्य पश्चात दारा नहीं है ये गमना गमन करने वाली है और गमन भी कैसा ऐसा गमन जिसमें दोलन नहीं है जिसमें अतन नहीं है जिसमें परिक्रमण नहीं है जिसमें परम नहीं है बल्कि लक्षाणी जिनका गमन है तो वो दोलन गति नहीं है पर गति नहीं है परिक्रमा गति नहीं है अतन गति नहीं है बल्कि वृजन गति है एक निश्चित टारगेट के ऊपर पहुंचना है डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना है तो ब्रिजस्प्रीय यह लक्षणी गति वाली हैं कृष्ण ब्रज गोपी कावर्ती श्री कृष्ण के हाथ में अपने मन रूपी महारत्नों को देखा है आज नवलक्षित उस समय गोपियां आ रही हैं इनको एक दूसरे की परवाह भी नहीं है कहां आ रही हैं सयत्र कांत है। क्यों कांत ने इनको बरबस आकर्षित कर लिया है जब लोन कुंडल रहा जिनके कुंडल भयभीत होकर के हल रहे हैं कि ये कुंडल तो मुर्केंगे ही ये कान के कुंडल तो टूटेंगे ही हाथ की जो चूड़ियां हैं वे तो मुर्केंगे ही इसलिए जिनको अपने आभूषण की भी स्थिति नहीं है और जिनमें विभ्रम नाम करके जो दशा है वो उदय हो रही है पहनने के वस्त्र ओढ़ रखे हैं के वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं आभूषण बदल रहे हैं जैसे अंग रूपी सखी ने अपने आभूषण को किसी सखी से बदल लिया हो सखियों का स्वभाव होता है बोले अरे तेरा हार तो बड़ा अच्छा है मैं पहन के देखूं मेरा हार तू पहन ले तो जैसे सखी सखी के आभूषणों को बदल करके पहनती है ऐसे ही कटी रूपी सखी ग्रीवा रूपी सखी से कह रही है कि तेरे हार को मैं पहन लू मेरी कोदनी को तू पहन ले तो जिन्होंने गले में कोदनी पहन रखी है और हार को कमर में लटका रखा है ऐसे जवलोल कुंडला ये सब लोल कुंडल अपने यथास्थान कुंडल नहीं है कहीं दूसरी जगह जिन्होंने कुंडल पहन रखे हैं कुंडलों को जिन्होंने अपनी अंगली में पहन रखा है अंगूठी बना रखा है ऐसे चली जा रही है जबलोल कुंज तो संकेत राधा आनी घरे संकेत में श्री कृष्ण ने श्री राधिका को कुंज घर जो है उन कुंज घर में बुलाया और श्री राधिका कुंज घर में पहुंची कुंजे चौलीला कृष्ण क्रीडा को श्री कृष्ण कुंज से क्रीड़ा करने के लिए आगे चले कुंज से आगे बढ़े हैं तार पाछे पाछे आमी गमन कर महाप्रभु देखिये सब भाव, हैं। महाप्रभु भाव है महाप्रभु में यहां सखी भाव है महाप्रभु में कभी राधा भाव है कभी सखी भाव है कभी मंजरी भाव है कभी एकदम दास्य परम ऐश्वर्य के जो भाव है वे प्रकट हो जाते हैं महाप्रभु में सब भाव तो तार पाछे पाछे आमी कौर गमन उनके पीछे पीछे में मैंने गमन किया तार भूषा ध्वनि श्रवण अब केवल ही आकर्षित करता हो सो बात नहीं है श्री राधिका की, की जो खनक है उनके चरणों के नूपुर का सिंजन उनके हस्तों के हाथ के जो कंगन उनका झणत्कार उनके जो कंठ के हार है उन कंठ के हार कुंडल उनकी अपूर्व भजन उनका शिजन वह सब सखी को आकर्षित करते हुए विराजमान हो रहा है तो तार भूषण ध्वनि से श्री कृष्ण की और की से राधिका की भूषा ध्वनि से भूषण की आभूषण की ध्वनि से अमार होलिल श्रवण मेरे कानों को चुरा लिया गया गोपी गण संग सह बिहार हास परिहास ध्वनि उक्त सुनि मोर लास अब शब्द कौन कौन से हैं यहां पर शब्द की मोहकता चल रही है तो श्यामचंद्र की वैशी की मोहकता हुई फिर वैशी की मोहकता के साथ साथ श्री प्रिया जी जो है उन प्रिया जी की जो आभूषण नुपुर की ध्वनि है उसकी फिर गोपियों के हास बहार, बहार गोपियों के साथ में हास परिहास उसकी ध्वनि भी आनंद पूर्वक हो रही है सो so, हास परिहास इनको भी सुन रहे हैं और कंठध्वनि उक्त सुनी मोर लास और गोपिया श्री प्रिया जी से जो चर्चा कर रही हैं, मैं सखिया जो प्रिया जी से चर्चा कर रही हैं, श्री प्रिया की कंठध्वनि, सखियों की कंठध्वनि, ध्वनि श्याम सुंदर की कंठध्वनि इन सब को सुनकर के मेरे काम को उल्लास हुआ तो शब्द भी अकेले नहीं है यहां पर शब्द भी कितने कितने शब्द एक साथ मिलकर के श्री महाप्रभु के चित्त का आकर्षण कर रहे हैं वेणुनाथ का शब्द श्याम सुंदर के नूपुर का शब्द प्रिया के नूपुर का शब्द श्याम सुंदर के हाथ के जो पहुंची उनका शब्द प्रिया के जो चूड़ी उनका शब्द प्रिया के आभूषणों का शब्द सखियों की परस्पर बातचीत का शब्द श्याम सुंदर का प्रिया के संवाद का शब्द इतने सारे शब्द एक साथ यहां शब्द सम्मोह प्रकट हो गया है शब्दों का समोह एक साथ प्रकट हो गया है तो कंठ ध्वनि सुनकर के मेरे काम को परम उल्लास प्राप्त हो रहा है हे नुम सब कोलाहल करी, इसी समय तुम लोगों ने हल्ला मचा दिया बाहर के लोग जाने कहां से आगे मैं लीला में थी और तुमने को लाल कर दिया आमा यहां पूर्वक मुझे उठा करके पोटली की तरह से पर ला करके तुमने मुझे इस गंभीरा में वापिस घर में ला करके रख दिया है सुन ही ना पाये सही अमृत समृत बाणी हाय श्याम सुंदर की कैसे अमृत के समान बाणी थी मैं दासी पीछे पीछे जा रही थी अपनी स्वामी के उस बाणी को मैं नहीं सुन पाई सुनित न पुल भाषण मुरली ध्वनि श्री श्यामचंद्र के संभाषण उनके भूषण आभूषण और मुरली की ध्वनि को पूरा नहीं सुन पाई और तुमने बीच में ही बाधा डाल दी ऐसे महाप्रभु उस समय स्वरूप दामोदर इनको उल्हना दे रहे हैं कि तुमने मुझे उस रस से वंचित कर दिया भावावेश स्वरूपे कहे गदगद गाणी गद इस प्रकाशिमन महाप्रभु भावावेश में गदगद गद हो रहे हैं और कर्ण तृष्णा मरे पढ़ रसायन सुनी और उस समय कर्ण तृष्णा मरे हाय मेरे कान तृष्णा में मरे जा रहे हैं पढ़ रसायन सुनी और मेरे कान नूपर की ध्वनि की जो तृष्णा है उस तृष्णा में मरे जाते हैं तुम पढ़ रसायन सुनी अरे कुछ बोल कुछ पढ़ स्वर्ग दामोदे से कह रहे हैं उस माधुरी के विषय में कुछ पढ़ कुछ कहे आज रसायन सुनी तेरे मुख से श्याम सुंदर के शब्दों की चाहे वे मुख्य शब्दों चाहे वे वाणी के शब्दों चाहे चाहे चाहे चाहे नूपुर के हो, के हो, के हो, के आभूषण उनके कंठ शाम उस उस उस गायन को मैं सुनना चाहती हूं। तो उस रसायन उस रसायन को मैं मैं सुनना सुनना चाहती चाहती तो रसायन रसायन सुनी, कभी वे प्यारे कभी मौन हो करके, नासिका से गुनगुन करके, गुन गुन करके मधुर रूप में वे गाते होंगे कभी उनकी जो मधुर करके जो गुनगुनाने की गुनगुन करके जो मनी मन में बिना बोले ओठ बंद हैं और गुनगुन करके वे गुनगुना रहे हैं उस ध्वनि को सुनती हूँ कभी वे मुख खोल करके ओ आलाप करते हुए आकार में गाते हैं कभी गुनगुनाट में कभी आकार में कभी कोई कोई पद उसकी ध्रुव ध्रुव को उसके मूल बात वचन को ध्रुव को केवल एक पंक्ति उसको ही वे गुणाते हैं कभी गुनगुना के साथ साथ पूरे पद का गायन करते हैं कविता का कभी उस गायन के साथ साथ वे वाद्य जो हैं उन वाद्य को भी वंशी जो है उसमें अपने उस गीत की एक पंक्ति को कहीं निकालते हैं कभी पूरे के साथ में भी बजाते हुए कहीं थप थप करते हुए भी बाएं हाथ से वे ताल के साथ में उसका गायन करते हैं कभी नृत्य करते हुए गायन करते हैं तो उनका गायन भी कोई एक प्रकार का कभी घुनगुनाहट में गायन कभी आकार में गायन कभी एक पंक्ति का सीधा सीधा गायन कभी आलाप सहित तो उस पंक्ति का गायन कभी संगीत के वाद्य सहित उसका गायन कवि वाद्य के साथ साथ स्वयं मृत्यु और भंगमा बॉडी लैंग्वेज जो है उसके साथ में उसका गायन तो जो गायन है वो भी अनेक अनेक प्रकार का परम मधुर होकर के गाय गायन विराजमान है अरे कोई श्लोक पढ़ श्लोक पढ़ इस श्लोक को पढ़ कौन सा श्लोक कांगे कल पदात तो वेणुगीत सम्बोहित आर्य चरितं न चले लो के लोक सौ निरीक्ष रूपम यद् गोद्य यद्रुम यद मृगा विभ्रंत कौनसी का स्त्री ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कि कल पदात वेणुगीत श्री श्याम सुंदर के वेणुगीत को सुनकर के मोहित नहीं होगी वो वेणुगीत कैसा है जिसमें कल पद परम मधुर सुंदर कोमल कांत पदावली जिसमें विराजमान है वैधर्मी रीति की परम कोमल रसमई पदावली जिसमें तो जैसे कठोर अक्षर जो मूर्धन्य और तालम अक्षर हैं उनका भी प्रयोग न हो करके कंठ बल्कि जो दंते और कंठ ऐसे जो स्वर हैं उन स्वरों का ही जिसमें प्रयोग है कठिन प्रयोग शब्दों का प्रयोग नहीं जिसमें लंबे कठिन समास उनका प्रयोग नहीं है तो कल पद सुंदर जो कंठ जो ओष्ठ दंतावली दंत ये दंत है कंठ स्वर है कंठ व्यंजन है पोफमो ये जो औष्ठ स्वर है वे परंतु टठो डो टनो टो जैसे जो मूर्धन्य स्वर हैं, उन मूर्धन्य स्वरों का जहां प्रयोग नहीं है ऐसे कल पद युक्त कोमल कांत पदावली युक्त जो पद हैं उनको सुने तो स्वर की मधुरमा कंठ स्वर की मधुरमा फिर इन दंत औष्ठ कंठ जो स्वर हैं उनकी अपनी मधुरमा कल पद फिर पदों का चयन भी अत्यंत अत्यंत कोमल जिसमें लंबे लंबे कठिन समास नहीं है डढक डडक डडक डडक ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग नहीं है कोमल शब्दों का जिसमें प्रयोग है कल पदायत वेणु गीत और उसके साथ में भी मधुर वेणु का गीत जहां प्रकट हो रहा है संभोधारे चरिता चरता चलित बताओ ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कि इस भेणुनाथ को सुनकर के मोहित नहीं होगी का स्त्री और सनातन गोस्वी जी व्याख्या करते हैं वृद्धागवतम रूप में इसी श्लोक की कि एक होता है जगत में पुरुष एक कहलाता है का पुरुष ऐसे ही एक होती है स्त्री और दूसरे प्रकार की स्त्री होती है का तो जो इस रूप माधुरी का देख करके इस वेणुनाथ को देख करके मोहित नहीं हो हम तो यह कहेंगे उसमें स्त्री पना ही नहीं वो कास्त्री है तो कास्त्री जो कास्त्री है वो मोहित नहीं होगी यानी स्त्री है तो कौन सी ऐसी स्त्री है जो इस रूप का दर्शन करके मोहित नहीं होगी कास्त्र अंग अंग कहकर के तू तो हमारा हृदय है अंग हमारा हृदय तू मेरा हृदय है कल पदाम तेरे कल पदों के अमृत से युक्त जो वेणु गीत है जिसमें छह गुण विद्यमान है गीत के गीत काव्य के संभोवित आर्य चरित न चलित ऐसी कौन सी स्त्री है जो संबोधित होकर के आर्य चरित्र का त्याग नहीं कर दे लोक वेद की मर्यादा का त्याग न कर दे तुलोकी तो में कोई ऐसी नहीं है क्योंकि ये वेणुनाथ तो ऐसा है जिसने नारायण परम व्योम अधिपति उनके बक्षस्थल पर किलोल करने वाली लक्ष्मी को भी खींच करके मोहित कर लिया और लक्ष्मी भी ब्रिज में आकर के मोहित हो रही है तो न में कौन ऐसी स्त्री होगी त्रिलोक्य सौहम इन निरुक्ष रूपम ये जो रूप है ये त्रिलोकी के सौंदर्य त्रिलोकी की संपत्ति रूप ये रूप है आ तेरे रूप के कारण त्रिलोक धन्य हुई संपन्न होकर के विराजमान हुई तो त्रिलोक में सौभद संपन्नता उसको प्रदान करने वाले ये रूप है इसका वाला निरीक्ष केवल नहीं है इक्षो, माने बार बार दर्शन करते हुए भी कभी तृप्ति न हो मी शब्द ये दिखा रहा है कि दर्शन कर रहे हैं दर्शन करते करते और देखना चाहते हैं और देखना चाहती हैं और देखनी देखना चाहती हैं उसका निरीक्षण करते करते कभी हमको तृप्ति नहीं है निरीक्ष रूपम जब तेरे रूप की ऐसी स्थिति है तो फिर शोभा कांति दीप्ति की तो कहना ही क्या श्रीअंग उसकी स्वाभाविक जो गठन उसका नाम है रूप जब वह श्रृंगार और वस्त्र से युक्त हो जाए तो उसका नाम है शोभा जब उसमें भाव मिल जाए तो उसका नाम है भाव हाव हाव भाव और हेला जब चेष्टाओं से वो स्वरूप प्रकट हो जाए तो उसका नाम है हेला और वही जब चेष्टाएं सामने प्रकट हों, तो उसका नाम है दीप्ति चेष्टाओं के रूप में वो प्रकट हों तो उसका नाम दीप्ति है तो निरीक्ष रूप इस रूप का दर्शन करके बार बार निभालन करके मृगा जब गाय पक्षी वृक्ष और मृग भी रोमांचित हो जाएं तो हम तो मानवी हैं हम इस रूप का दर्शन करके इस वेदनाथ का दर्शन करके कैसे मोहित नहीं होंगी जब विजाति मनुष्य न होने पर भी तिरक जाति ये मृग पक्षी ये भी मोहित हो जाए तो हम तो मानवीय हैं हम उस रूप का दर्शन करके मोहित क्यों नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे तो यदि गो द्विज गो माने पक्षी नहीं गो माने इंद्रियां गाय द्विज माने दो बार जिनका जन्म हो एक बार अंडे रूप में जन्म और फिर दोबारा चूजे के रूप में उनका जन्म हो इसलिए पक्षी को कहते हैं द्विज दो बार जन्म हो और ध्रुम जो मार्ग को रोके उसका नाम है ध्रुम तो ध्रुम माने रास्ते को रोकने वाला तो जो वृक्ष हैं वे वृक्ष और मृग पशु वे भी मोहित हो जाएं रोमांच धारण करें तो हम हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है शून्य प्रभु गोपी भाव आविष्ट श्री स्वरूप दामोदर ने ये श्लोक पढ़ा उस समय स्वरूप दामोदर के इस श्लोक को सुनते ही महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट हो गए और उस समय भागवत श्लोक अर्थ कौते लागे महाप्रभु इस श्लोक का करने लगे महाप्रभु व्याकुल होते हैं धैर्य देने के लिए स्वरूप दामोदर कोई श्लोक पढ़ते हैं उस श्लोक की महाप्रभु अपने आप व्याख्या करने लग जाते हैं गोपी भावा रासे परवेश कृष्ण सुन उपेक्षा बचन श्री महाप्रभु गोपी भाव में आगे अभी तक थे दासी भाव में अब दासी भाव से गोपी भाव में आ गए सखी भाव में गोपी भाव में सखी दासी और से सखी भाव सखी भाव से गोपी भाव में नायिका भाव में श्रीमन महाप्रभु आ गए। तो हिल गोपी भाव आवेश गोपी भाव का आविष हो गया कैल राशे प्रवेश, उस समय श्रीमंद महाप्रभु ने रास में प्रवेश कर लिया कृष्ण उपेक्षा बचन श्री कृष्ण के उपेक्षा में वचन उस समय देखे गोपियों को जिस समय विभ्रम दशा में पहने हुए वस्त्र पहनने के, के वस्त्र हुए देखा उस समय इन गोपियों के मुख से मिलन की प्रार्थना श्रवण करने की श्याम सुंदर के हृदय में अभिलाषा हो गई मन में विचार करते हैं कि मैं सर्वदा श्री प्रियाओं के सामने प्रार्थना में वचन करता हूं परंतु ये प्रियाएं सर्वदा नेति नचन ही उच्चारण करती हैं आज इनमें बढ़ा हुआ है थोड़ा सा और बढ़ जाए तो इनके मुख से मिलन की साक्षात प्रार्थना शब्दतः उपात्त प्रार्थना मुझे श्रवण करने का अवसर मिलेगा और ये अवसर बहुत दुर्लभ है कभी सुनने को नहीं मिला कि प्रिया अपने आप में मिलन की प्रार्थना कर रही है तो उस वचन को सुनने के लिए मैं बहुत दिन से लालयित हूं यदि मैं थोड़ी सी उपेक्षा करूं तो इन गोपियों की विकलता बढ़ जाएगी और विकलता में भीतर जिस भाव को छिपा के रखा है वो भाव सामने प्रकट हो जाएगा इसलिए आपने ऊपर से उपेक्षा और भीतर से प्रार्थना में बचन इनको कहा श्लेष के वचन कही केवल उपेक्षा के वचन कहते तो रसाभास हो जाएगा तो नायक का यह धर्म नहीं है नायक का धर्म है सर्वदा प्रार्थना मुद्रा में मिलन की प्रार्थना करना याचना करना और का धर्म है कि वह का उपयोग करती है, तो यदि केवल उपेक्षा उपेक्षा के वचन कहेंगे तो वो रसाभास हो जाएगा रस की अतः श्याम सुंदर ने ऐसे वचन बोले जो दुहरी तलवार है दुधारी तलवार है एक ओर तो प्रार्थना और दूसरी ओर उन्हीं वचनों में ऊपर से उपेक्षा और भीतर से प्रार्थना सो प्रार्थना मैं कृष्ण शून्य उपेक्षा बचन कृष्ण के उपेक्षा बचन जिससे में कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा उपेक्षा में कहने हैं गोपियों तुम तो महाभाग्य वाली हो तुम्हें तो कोई चीज की कमी है नहीं ऐसी महाभागाओं को मैं क्या दे सकता हूं प्रियम किम करवाण मैं आपका क्या प्रिय करूं और इस समय तुम आई हुए ऐसे अवसर पर हो कि मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं खाली जेब हूं मेरे पास में कुछ है नहीं क्योंकि मैं तो यहां पर विरक्त होकर के एक तरह से घर से एकांत में अलग आकर के यमुना जी के किनारे मेरी कोई इष्ट देवी हैं उनके कोई दो अक्षर का जो नाम है उसका पुरस्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूं और तुम मुझे ब्रह्मचारी के सामने यदि यहां आकर के रहोगी तो मेरे पुरस्कार में मेरा चित्त विक्षेप होगा इसलिए गोपियों तुमको यहां नहीं रहना चाहिए स्वागत महाभारेम कि ब्रजस्या कश्चित क्या कोई बड़ी आपत्ति आ गई क्या कोई चिंता मत करो मैं जानता हूं कि ब्रिज में अनामय है ब्रिज में साफ आनंद है ब्रुतागमन कारणम कैसे आई क्या काम है कोई काम है कि नहीं कि ही हमको हमारे कार्य में चित्त विक्षेप करने के लिए कार्य में बाधा देने के लिए तुम आ गई हो जाओ जाओ यहां पर अभी हमको अपनी पूजा पत्र की सारी सामग्री फैलानी है यहाँ पर बैठकर के पहले पूजन होगा परचरण करना है पहले पूजन किया जाएगा पूजन करके पहले उपांग देवता जो है पंचदेवता गणपति सूर्य इत्यादि विष्णु इत्यादि उनका पूजन करेंगे फिर अपनी इष्ट देवी का मुख्य पूजन करेंगे इष्ट देवी का पूजन करने के बाद में फिर मंत्र का अंगन्यास करन्यास करेंगे तब जाकर के उस मंत्र का हम प्रारंभ करेंगे उसके पहले भी जो दो चार माला हैं वो और और मंत्रों की करनी पड़ेगी तब जाकर के आ, हमारा मुख्य पुरस्त प्रारंभ होगा हमको बहुत देर लग जाएगी इसलिए क्यों यहाँ पर आई हो द्रुदागमन कारण जल्दी से अपनी बात कहो जाओ यदि दिन समझ करके आई हो तो ये रात्रि है घोर रूप है कहीं से अभी शेर चीता निकल गया है तो क्या करोगी गोपियों को भगाना चाहते हैं घोर सत्व निषेव था पृथ्वी आप ब्रजम मे अस्थ्यम स्त्री सुमध्यमा तुम सुमध्यमा हो तुम्हारी कायरता देख करके मेरी भी वीरता भी काम नहीं करेगी क्योंकि यदि दो वीर साथ में हो तब तो किसी की वीरता जगती है और एक कायर आ जाए तो वो सबकी वीरता को बड़े से बड़े बलवान की वीरता को भी नष्ट कर देता है तुम सभी की कायरों को देख करके मेरी भी वीरता यह नहीं कह सकती हो कि तुम तो बड़े वीर हो मेरी भी वीरता जवाब दी जाएगी क्योंकि स्त्री भी सुमध्यमा तुम सुंदर मध्यमा माने कमर वाली पतली कमर वाली तुम गोपियों को कमजोर गोपियों को यहां रुकने की जरूरत नहीं है हम तो जैसे तैसे भाग जाएंगे परंतु तो तुम कहां भागोगी तुम पे भागा भी नहीं जाएगा बोले हम तो अपने वृंदावन का दर्शन करने के लिए आए बोले दृष्टम बनम ब्रन्ण कुसमितम वृंदावन का दर्शन कर तो लिया कब तक देखोगी ये लताएं तो ऐसी झूमती रहेंगी गोपी वृंदावन से दृष्टि हटा करके राकेश का रंजितम आकाश में चंद्रमा का दर्शन करने लगी वो तो चंद्रमा यही से नहीं तुम्हारे घर की छत से भी दिख जाएगा वहां से देख लेना चंद्रमा को विष्णम बनम को सूतम राकेश का रंजितम गोपी चंद्रमा की छाया जो यमुना की लहरों में पड़ रही थी उसको देखने लगी मान कह रही है ये शोभा घर पर थोड़ी दिखेगी ये तो यहाँ आकर के दिखेगी श्याम सुंदर कह रहे हैं अरे ये लहरें तो आती ही रहेंगी कोई ये कोई समाप्त तो होने वाली है क्या कितनी देर भी बैठी रहो देख तो लिया जब देख लिया बहुत देख लिया अब यहां से हटो तड़ो क्यों यहाँ पर खड़ी हो यमुना अनिल तरपल्लव शोभितम ये परछाई यमुना की इनके बीच में छन करके आती हुई सूर्य चंद्रमा की परछाई वो यहां पर दिख रही है यमुना अनिल लील तर्पल्लव शोधक सुमितम राकेश का रंजितम यमान पल माचरम हम इसलिए जल्दी घर में लौट जाओ श्रुशु पतिन सती। तुम पति हो पति की सेवा करो कृदंत तो बालाश्च मजाक करते हुए कह रहे हैं बालक बछड़ा कहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बछड़े वे रमा होंगे पुकार होंगे जानते हैं कि गोपिया प्रसूत का है परंतु ये मजाक करते हुए कह रहे हैं तुम्हारे बालक बच्चा की तुमको चिंता नहीं है क्या ये हंसी भी कर रहे हैं बाला तान पाये तो तो तो दूध उनको पिलाओ उन को उन को रहेड़ों के लिए गायों को दोहो ये हंसी में कह रहे हैं कि जाओ जाओ अपने घर के काम को संभाल कंत पाए अथवा मधु विष्णे हाथ मेरे स्नेह से आई हो तो मुझ में तो सब प्रीति करते हैं। तुम कौन सी तुम में लाल लगे हुए हैं जो तुम यहां पर आई हो मुझमें सभी प्रीति करते हैं भवन तो यंत ताशया, आगता ठीक है मेरा दर्शन हो तो क्या अब जाओ यहां से क्यों खड़ी हुई हो प्रियंते मई जंतव गोपी करिए क्या हम जंतु हैं क्या प्रियंते मई जंत तो गोपी ये हमारा ब्रिज हम कभी भी आए कहीं भी आए कभी भी आए तो रोकने वाले कौन होते हो बोल नहीं भर तो शुशुषम श्रीराम पर माया पति की सेवा करना ही परम धर्म में है गोपी उत्तर दे रही हैं कि नहीं गोपी गोपी कह रही हैं कि तू ही तो हमारा पति है हम तुझसे ही एक बात पूछती हैं कि एक पतिम्रता वह अपने पति को भोजन किए कराए बिना भोजन नहीं करे पति को भोजन करा करके ही वो भोजन करे पति को कहीं परदेश जाना पड़ा उसने कहा कि प्राण तुम जा रहे हो तो जाओ मैं तो भोजन नहीं करूंगी क्योंकि मेरा नियम है तुमको पहले भोजन करा करके फिर भोजन करती हूं पति बोले अरे बाबरी ऐसा मत करना भोजन नहीं करेगी तो तेरी जीवन यात्रा कैसे चलेगी भोजन जरूर करना बोले मेरा नियम एक नियम की एक बात कर देते हैं मैं अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके तुझे दे देता हूं जैसे ठाकुर जी को भोग लगाए ऐसे भोग लगाने के बाद में इस मूर्ति को भोग लगा देना अब तो भोजन कर लेगी बोले अच्छी बात है तुम कह रहे हो तो कर लूंगी अब एक दिन वो अपने पति की सेवा कर रही है पति को भोजन करा रही है भोग लगा रही है इतने में ही इसका वास्तविक पति दरवाजे पर आकर के केवार खटखटाता है के कि केवर खोलो केवार खोलो अब उस पतिम्रता के सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया कि वो पति की सेवा छोड़ कर के जाए कि नहीं जाए श्याम सुंदर आप तो बड़े धर्म हो शास्त्र को जानने वाले हो हमको ये बताओ उसको क्या करना चाहिए उसी स्थिति में यदि पति की सेवा छोड़ती है तो पति का अपमान होता है द्वार के ऊपर पति हल्ला मचा रहा है कितनी देर हो गई अभी तक किवाड़ नहीं खोले क्या हुआ केवार खोलो केवार खोलो तो उसे क्या करना चाहिए ठाकुर जी बोले इसमें क्या संदेह की बात है संदेह जैसी कोई बात है ही नहीं जब साक्षात पति आ गया है तो मिट्टी के पति की गाय वो पूजा करे प्रतीक पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है पति को तो छोड़े उसको तो उठा करके कहीं आलन में पटका पटके और वास्तु पति जो है उसकी पूजा करें बिल्कुल बुल तो हम कर रही हैं जगत का जो पति है वो तो प्रतीक पति है वो तो इस उपाधि शरीर का पति है जबकि जीवात्मा का पति श्री कृष्ण है इसलिए हम कृष्ण की आराधना तेरी आराधना करने के लिए यहां आए हैं जगत के जो पति हैं वो प्रतीक पति है उन प्रतीक पति की आराधना नहीं की जाएगी जो यथार्थ पति है वास्तविक चरंतम पति है जो चरंतम पति हो सकता है हम तो उसकी आराधना कर रही है तो कुर आत्मन गोपी इसके जवाब में संवाद के जवाब में गोपी यही कहेंगी श्री श्याम चंद्र के ना ना ना देखो ऐसा है कि श्रवणा दर्शना ध्यानात्म कीर्तन न तथा कर प्रेम की वृद्धि है तो श्रवण करके करके मेरा कीर्तन ध्यान करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है वे ब्राह्मणी गण भी भद्रो पर जब मुझसे प्रीति करने के लिए आई तो मैंने उनसे कहा कि घर जाकर के मेरी पूजा करना मेरी श्रीमूर्ति उनकी पूजा करना मेरी कृष्ण कथा को सुनना साक्षात तुम्हारे साथ में मिलन नहीं हो सकता है तो मुझे ब्रमचारी के, ब्रमचारी को के लिए, तुम काय को कहीं जाओ जाओ। मेरी कथा का श्रवण करके ध्यान में ध्यानाथ दर्शनाथ ध्यान में, में मेरा दर्शन करके और मैं भावोन कीर्तनात्थ मुझ में अनुभाव धारण करते हुए कीर्तन करते हुए प्रीति धारण करते हुए कीर्तन करते हुए जैसी प्रीति की प्राप्ति होती है न तथा वैसे से नहीं होती है गोपी है। कह रही है गलत ऐसा नहीं है श्याम सुंदर प्रार्थना मुद्रा में कह रहे हैं कि नहीं गोपियों मेरे पास नहीं रहो ऊपर से उपेक्षा पंत भीतर से प्रार्थना है कि स्वागतमो महाभागा गोपियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो इस समय मैं एकांत में हूं मेरे सखा भी मेरे पास में नहीं है अतः हे महाभागा तुम्हारा स्वागत है ये मिलन के लिए सर्वथा उपयुक्त है पहले ही व्यय वचन निषेध के और व्यय वचन प्रार्थना के प्रेम किम करवा जिस भाव को लेकर के आई हो मैं वो आपका प्रिय करूंगा ब्रिज की चिंता मत करो गमन कारणम जिस उद्देश्य को लेकर के आई हो अब उसको मुंह से कह ही दो ये प्रार्थना करें रजनी ऐशा घोर रूपा हा देखो तो सही आज वृंदावन की कैसी सुंदर शोभा हो रही है रजनी ऐशा अघोर रूपा अकार विश्लेष करके प्रार्थना में अर्थ कर रहे हैं रात्रि कितनी सुंदर है अघोर सत्व निशेविता इस समय वृंदावन में जो अहिंसक जीव हैं खरगोश मृग मयूर शश ये जो भ्रमण ऐसे जीव ही इस समय विराजमान है में, में लौटने की जरूरत नहीं है यह हम स्त्री भी तुम सुंदरियों को यही रहना चाहिए तुम सुमध्यमा हो और मैं भी नव किशोर होकर के तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूं माथो पित्र पुत्र बिचन मंती बोल माता पिता कोई ढूंढ रहे होंगे हमको बोले ढूंढने दो विचिन अपश्यंत उनका ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अंधा ढूंढे तो अंधा कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा ऐसे ढूंढते रहने दो बिचन मंती अपश्यंत अंधे के समान में ढूंढेंगे फिर चुप बैठ जाएंगे भाई हमको कहाँ दिखे कहाँ होंगी अपने आप ही आएंगे निराश हो करके तो मात्र पित्र पुत्र तो बंद साधु बंधुओं का भाई को करने की आवश्यकता नहीं है वृंदावन की दृष्टम बनम कुसुमितम कैसी सुंदर शोभा है राकेश का रंजितम इस समय आओ यहींराजो मेरे साथ में बिहार करो मैं ही तुम्हारा वास्तविक पति हूं इससे वास्तविक पति को सामने पा करके क्यों प्रतीक पति की पूजा की चिंता करती हो प्रतीक पति की गोपियों श्रवना दर्शना ध्यानात श्रवण करके ध्यान में दर्शन करने से न तथा वैसे संतोष की प्राप्ति नहीं होती है यथा सं जैसे निकट रहने से संयोग की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है तो जो वचन निषेध के गोपी जब विचार करें तो लगे श्याम सुंदर निषेध तो कर नहीं रहे श्याम सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं एक गोपी कहे शाम सुंदर निषेध क्यों कर रहे हैं निषेध तो प्रार्थना कर रहे हैं तो, है। तो ऐसे वचन वाचक पेश विमोहन वाणी के पेच में वाणी के कुशलता में श्री श्याम सुंदर मोहित करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो इस प्रकार श्याम सुंदर के वचन प्रार्थना के उपेक्षा के दोनों हैं हैल गोपी भावावेश श्री महाप्रभु में गोपी भाव का आवेश हो गया कैल रास प्रवेश रास में प्रवेश किया और कृष्ण ने सुनी उपेक्षा बचन कृष्ण के उपेक्षा वचनों को जब सुना कृष्ण मधुर हास्य बाणी श्री कृष्ण के मधुर हास्य की बाणी उनको सुन रही है गोपी परंतु त्यागे सत्य मानी आलोहन श्याम सुंदर को उलाहने के वचन देती हैं कि प्यारे ऐसे वचन मत कहे के है भगवान गद तुम निशंसा उलाहने के वचन देती है विभो राजा का बेटा है ये थोड़ी कि ऐसे हमारे हमें त्याग करने का पहले बुलाता है और फिर हमको त्याग करता है वो वाली बात कि चोर से कहे चोरी कर और सह से कहे जागता रहे ये दोनों तने की बात क्यों करता है तो ये गोपी रन रोषे कृष्ण दे उलाहन रोश में कृष्ण को उल्हा देती हैं और अब गोपियों का जो प्रणय गीत उस प्रणय गीत के श्रीमन महाप्रभु आगे व्याख्या करते हैं बुलबंदा बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय नागर कह तुम्हें निश्चय कह रही रहे हे नागर तुम विचार करके जरा कहो कि कौन तेरे ऊपर आकर्षित नहीं होगी इत्यादि वही प्रणय गीत जो है वो प्रणय गीत का अब आगे श्रीमन महाप्रभु व्याख्यान करेगी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो रमण हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरि भो जय जय श्राधेश Yeah yeah yeah I'm wow. good <laughs>